जल्दी करो सुस्तराम क्राश पी। आओ अब मिसेस माउस ने कहा हम नानी को मिलने जा रहे हैं जरा लूसी ने पहन ली अपनी हैट साइमन साइमन माउस ले आया अपना कोट साइमन बोला तुमने उल्टी पहनी है अपनी हैट लूसी ने हैट हल्के से थप तपाई ऐसा नहीं है बोली लूसी ऐसा ही है बोला साइमन नहीं है बोली लूसी ऐसा है बोला साइमन नहीं बोली लूसी है बच्चों बोली मिसेस माउस। साइमन अपना कोट पहनो हाँ बोली लूसी साइमन अपना कोट पहनो मिसेस माउस बोली हमें देर नहीं करनी चाहिए नहीं लूसी बोली हमें देर नहीं करनी चाहिए मैं आ रहा हूं साइमन बोला लूसी बोली चलो जल्दी करो तुम बड़े सुस्त राम हो मैं नहीं हूं बोला साइमन तुम हो बोली लूसी नहीं हूं बोला साइमन हो बोली लूसी नहीं बोला साइमन बच्चों बोलो मिसेस माउस नानी का घर था दूर तालाब के दूसरी तरफ बहुत दूर और तालाब भी था बहुत बड़ा तालाब के किनारे किनारे ही चलना था और इस तरह चले वह सब सबसे आगे चली मिसेस माउस फिर आई लूसी और पीछे बहुत पीछे आया साइमन वह चलता था धीरे बहुत धीरे तालाब में रहती थी मिसेस फ्रॉक शुभ दिवस मिसेज फ्रॉक कहा मिसिस माउस ने बच्चों शुभ दिवस सुख दिवस बोलो लूसी बोली शुभ दिवस मिसेस फ्रॉग लेकिन साइमन कहा था सबको करना पड़ा इंतजार और इंतजार और इंतजार जल्दी करो साइमन चिल्लाई मिसेस मिसेस माउस और को दिवस आया। दिवस उसने आपका दिन भी शुभ हो बोली। अब हमें चलना चाहिए माउस ने हमें बहुत दूर जाना है चलो लूशी जल्दी करो साइमन हाँ बोली लूशी जल्दी करो साइमन मैं आ रहा हूँ बोला साइमन पर वो तालाब के पास ही रहा खड़ा साइमन तुम्हारी पूछ तालाब के अंदर है मिसेस फ्रॉग ने कहा साइमन एक कदम पीछे हटा जल्दी करो साइमन मिसेस माउस चिल्लाई हाँ बोली डूशी जल्दी करो साइमन सचमुच बोली मिसेस माउस जल्दी करो साइमन मैं आ रहा हूँ बोला साइमन फिर उसने मिसेस फ्रॉग को अलविदा कहा वह चलता था धीरे बहुत धीरे लेकिन अब उसकी पूछ थी गीली साइमन ने पूछ को हिलाया उसने पूछ को थोड़ा और हिलाया लो सूख गई उसकी पूछ जल्दी करो साइमन मिसेस माउस चिल्लाई हमारे साथ साथ चलो हाँ बोली लूची हमारे साथ साथ चलो तुम तो गाय की हो। मैं गाय की पूछ नहीं हूँ साइमन ने तुम हो बोली लूची नहीं हूं बोला साइमन हो बोली लुशी नहीं बोला साइमन बच्चो बोली मिसेज माउस वह चलते गए तालाब के किनारे किनारे मिसेस माउस लूसी और बहुत पीछे आया साइमन वह चलता था धीरे बहुत धीरे था साइमन का पांव टकराया आओ साइमन बोला तब एक कछुए ने कहा तुमने आओ क्यों कहा तुमने ही अपना पांव मुझे मारा साइमन बोला मैं थोड़ा जल्दी में था जल्दी में बोला कछुआ तुम तो वो मुझसे भी धीमे मैं तो बस जा रहा था तुमसे आगे ओह साइमन बोला तब तो मुझे चलना होगा जल्दी से तेज मुझे भी यही लगता है कछुआ बोला लेकिन खड़ा रहा वहां साइमन आप मेरी पूछ पर बैठे हैं बोला साइमन उफ कछुआ बोला और वह चल लगा चलने धीरे धीरे धीरे आखिरकार वह साइमन की पूछ से हटा सामन ने कछुए को अलविदा कहा उसने जल्दी न की थी और अब उसे बहुत देर हो गई थी वह सुस्त राम था वह गाय की पूछ था तालाब के किनार किनारे किनारे वह चलने लगा लेकिन अब कहाँ थी उसकी माँ और कहाँ थी उसकी बहन साइमन को दिखाई नहीं नदी वह दोनों उन्होंने कहा था उसे जल्दी करना चाहिए उन्होंने कहा था उसे देर नहीं करनी चाहिए या कि अब बहुत देर हो चुकी थी माँ और बहन को ढूंढने में बहुत देर हो चुकी थी नानी के पास जाने में बहुत देर हो चुकी थी बहुत देर तब सन को कुछ दिखाई दिया तालाब पर यह क्या था एक हैड जैसी लग रही थी यह हैट ही थी यह लूसी की हैड थी लूसी ने हैड खो दी थी मैंने उसे कहा था कि हैड उल्टी थी साइमन बोला उसने हेड को देखा यह तो छोटी नाव सी लग रही थी साइमन ने एक पाव रखा अंदर साइमन ने दो पाव रखे अंदर फिर वो बैठ गया हेड हेड के अंदर और फिर चलने लगी पानी पर मैं नाव चला रहा हूँ नाव में यात्रा कर रहा हूँ वाह सूरज चमक रहा था और आकाश नीला था हेड में बैठा साइमन तालाब में उसे नाव सा चला रहा था पानी के अंदर साइमन ने एक मछली को देखा मछली ने ऊपर साइमन को देखा मछली बोली जल्दी करो साइमन अब बहुत देर हो चुकी है बोला साइमन हेड को थाम लो और मेरे साथ चलो मैं नाव में यात्रा कर रहा हूं वाह और साइमन नाव अब बहुत देर हो चुकी है बोला साइमन अंदर कूदो और हमारे साथ चलो मैं नाव में यात्रा कर रहा हूं वाह और साव चलाता रहा लेकिन अब वहां थे तीन साइमन मछली और पानी पर बत्तख साइमन ने ऊपर एक पक्षी देखा पक्षी नीचे आया और उसके पास बैठ गया पक्षी बोला जल्दी करो साइमन अब बहुत देर हो चुकी है बोला साइमन मैं नाव में यात्रा कर रहा हूँ वाह आ जाओ तुम भी और साइमन नाव चलाता रहा लेकिन अब वहाँ थे चार साइमन मछली पत्तक और पानी के ऊपर पक्षी फिर साइमन फिर वह तालाब में चलते रहे चलते रहे फिर साइमन ने कहा वो लूसी खा जाएगी सारा केक लूसी पी जाएगी सारा शरबत लूसी खूब करेगी मस्ती नानी के घर सिर्फ इसलिए कि वह वहां है और मैं नहीं हूं बोली मछली दुर्भाग्य बोली बत्तख उफ बोला पक्षी मैं क्या करूं बोला साइमन तुम जल्दी कर सकते हो साइमन बोली मछली हाँ जल्दी करो साइमन बोली बत्तख जल्दी करो साइमन बोला पक्षी लेकिन कैसे पूछा साइमन ने मैं धक्का दूंगी अपने पर से कहा मछली ने मैं धक्का दूंगा अपनी चोट से कहा बत्तख ने मैं धक्का दूंगा अपने पाँव से कहा पक्षी ने तब सब ने लगाया धक्का मिलकर हेड लगी चलने तेजी से पानी पर और तेज नीचे और ऊपर ऊपर पानी पर फिर धम तालाब के दूसरे किनारे से हेड जाकर टकराई साइमन बाहर आया बहुत धीरे अलविदा पानी के अंदर से मछली बोली अलविदा पानी पर तैरती पत्थक बोली अलविदा पानी के ऊपर उड़ता पक्षी बोला और साइमन था अब वहां अकेला वह जानता था कि वह था कहाँ वह जानता था कि उसकी माँ थी कहां वह जानता था कि उसकी बहन थी कहां सैमन ने टोपी उठाई उसने टोपी थोड़ी थपथपाई सैमन चल पड़ा धीरे बहुत धीरे नानी का घर था दूर तालाब के दूसरी तरफ बहुत दूर और सैमन नाव चलाकर पहुंचा था तालाब के दूसरी ओर बहुत बहुत दूर तालाब के दूसरी ओर वहां जहां था नानी का घर एक पहाड़ी के ऊपर फिर वह रुका वह क्या सू, था सूंग्रह उसकी नाक ने बताया नानी ने था एक केक बनाया नानी सैमन चिल्लाया मेरे लिए रखना कुछ बचा मैं आया मैं नानी खड़ी थी दरवाजे पर क्यों साइमन बोली नानी तुम पहुंचे इतनी जल्दी कैसे पर कहा है लूसी और कहा है तुम्हारी माँ मैं नहीं जानता बोला साइमन बोली थी मुझसे वो दोनों जल्दी करो जल्दी करो अच्छा बोली नानी केक खा लो थोड़ा सा और हम करेंगे इंतजार उनका साइमन ने खाए केक के टुकड़े पांच फिर मिसेस माउस और लूसी आए पहाड़ी के ऊपर नानी के घर क्यों साइमन बोली मिसेज माउस कैसे पहुंचे तुम यहां से यहाँ हमसे पहले हाँ साइमन बोली लूसी कैसे पहुंचे तुम यहां हमसे पहले साइमन कुछ न बोला बस आगे कर दी लूसी की हैट। मेरी चिल्लाई हमने ढूंढा इसे और ढूंढा बहुत तुम खोज लाए कितने अच्छे हो तुम ओह अच्छा बोला साइमन यह है मेरी सबसे अच्छी हैड बोली लूसी ठीक है बोला साइमन सच में उल्टी पहनी थी मैंने है, बोली लूसी जो बुरी बातें मैंने कही थी तब वापस लेती हूं मैं वह सब साइमन बोला जो बुरी बातें मैंने कही थी तब वापस लेता हूं मैं वह सब नहीं तुमने पहले मैंने कहा बोली लूसी तुमसे पहले मैंने कहा बोली लूसी तुमने नहीं कहा बोला साइमन मैंने कहा बोली लूसी नहीं कहा बोला साइमन कहा बोली लूसी नहीं बोला साइमन बच्चों बोली मिस माउस नानी बोली रुको सुनो सबके लिए है केक और शर्बत आओ सब और ले लो झटपट हाँ बोला साइमन आओ सब और ले लो छटपट जल्दी करो माँ बोला साइमन जल्दी करो लूसी बोला साइमन मिसेस माउस ने देखा नानी को वह बोली देखो अब कौन कह रहा है जल्दी करो